मंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक 15 मंत्र साधना की विधि अनोशो सूत्र नंबर टेन पिछले आपको कहा था कि मंत्र के संबंध में कुछ कहूंगा

आज शिविर का अंतिम दिन है मंत्र के संबंध में कुछ समझ लें उसका प्रयोग जीवन में क्रांति ला सकता है पहली बात जैसा मैंने कल कहा, कहात पर तुम्हारे व्यक्तित्व में है

जैसे प्याज में होती एक एक पर्त को उगाड़ना ताकि भीतर छिपे केंद्र को तुम खोज पाओ हीरा छिपा है खोया तुमने नहीं खो सकते भी नहीं हो क्योंकि वो हीरा तुम ही हो दब सकते हो हीरा भी मिट्टी में दब जाता है हीरे पे भी पर्त जम जाती हैं

हीरा भी पत्थर जैसा दिखाई पड़ने लगता है पर भीतर कुछ भी नष्ट नहीं होता तुम्हें शायद ख्याल ना हो कि हीरे का इतना मूल्य क्यों हीरे के मूल्य के पीछे मनुष्य की शाश्वत की खोज इस जगत में हीरा सबसे थिर सब चीजें बदल जाती है हीरा

बिना बदला हुआ बना रहता है करोड़ों करोड़ों वर्ष में भी वो छीन नहीं होता इस बदलते हुए संसार में हीरा न बदलते हुए अस्तित्व का प्रतीक इसलिए हीरे का इतना मूल्य अन्यथा वो पत्थर मूल्य है उसकी शाश्वतता का उसके ठहराव का

हीरा होना तुम्हारा शाश्वत स्वभाव है और सारी साधना तुम्हारी मिट्टी की जम गई परतों को अलग करने की परतें मिट्टी के हैं इसलिए अलग करना बहुत कठिन न होगा और परतें हीरे पर है और मिट्टी की हैं शाश्वत पर है परिवर्तनशील की हैं इसलिए बहुत कठिन बात नहीं होगी मंत्र इन परतों को खोदने की विधि

एक छोटी घटना तुमसे कहूँ मुला नद्दीन का एक मित्र बहुत वर्षों बाद मिला तो उसने घर के समाचार पूछे और फिर पूछा कि तुम्हारी बेटी का क्या हुआ नसुद्दीन ने कहा तुम भरोसा करो या ना करो बेटी की शादी हो गई

साधारण आदमी से नहीं एक बड़े डॉक्टर से मित्र को भरोसा ना आया उसने का क्षमा करना विश्वास करना कठिन है और बुरा मत मानना तुम भी जानते हो कि बेटी तुम्हारी सुंदर तो थी ही नहीं निश्चित रूप से कुरूप थी मिलिट्री के टैंप जैसी उसकी देह थी तुम्हें तो भरोसा नहीं कर सकता कि उसकी शादी हो गई

और वो भी फिर डॉक्टर से बड़े डॉक्टर से बड़े रहस्य की घटना कैसे फांस लिया उसने एक डॉक्टर को न सुख का अच्छा अच्छा तो नहीं सही ना सही बड़ा डॉक्टर ना सही डॉक्टर लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूँगा मेरे सिर का दर्द उसने दूर किया मेरे लिए वो डॉक्टर

जो सिर का दर्द दूर करे वो डॉक्टर और जो सिर को ही दूर करते वो मंत्र न रहेगा बांस न बचेगी बासरी सिर जब तक तब तक दर्द होता ही रहे ऐसी भी विधि है जिससे सिर दूर हो जाए तुम्हारी सारी तकलीफ तुम्हारा सिर तुम्हारे विचार

विचारों का ओहापोह चिंतना है अगर विचार खो जाए तो सिर खो गए तब तुम तो रहोगे लेकिन मन न रहेगा मन को जो मार दे वो मंत्र मन की जिससे मृत्यु घटित हो जाए वो मंत्र और मन जब नहीं रह जाता तो तुम्हारे और शरीर के बीच जो सेतु है वो टूट जाता है मन ही जोड़े हुए है तुम्हें शरीर से

अगर बीच का सेतु बीच का संबंध टूट जाए तो शरीर अलग तो मलक हो जाते और जिसने जान लिया अपने को शरीर से अलग और मन से सुन वो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है वो परम केवली इसलिए के ही इसलिए मंत्र को समझने मंत्र की परिभाषा जिससे सिरह हो जाए मन ना बचे और ये जो पढ़ते हैं शरीर की

मन की इनको काटने की विधि एक एक कदम बढ़ना जरूरी और धैर्य रखना होगा क्योंकि मंत्र बहुत धीरज का प्रयोग है अधैरी जिनके मन में बहुत ज्यादा है उन्हें मंत्र से लाभ ना होगा नुकसान हो सकता है इसे पहले समझ लो क्योंकि वैसे ही तुम काफी परेशान हो मंत्र और एक नई परेशानी बन जाएगी अगर अधैर्य हुआ मैं एक स्टेशन से गुजर रहा था

खिलौनों की एक ठेले पर एक खिलौना मैंने देखा वो चिल्ला चिल्ला के खिलौना बेचने वाला कह रहा था कि कोई बच्चा इस खिलौने को तोड़ नहीं सकता ये अनब्रेकेबल है तो मैंने सोचा खरीद लूँ नसरुद्दीन के बच्चे के काम आएगा क्योंकि उसकी पत्नी सदा यही रोना रोती रहती खिलौना घर तक नहीं आ पाता और लड़का तोड़ देता उसे मैंने खरीद लिया उसके दाम भी ज्यादा थे और मजबूत भी था

दिया नसरुदीन की पत्नी को बेटे के लिए पति पत्नी दोनों प्रसन्न हुए कि इसको वो भी न तोड़ पाएगा हम भी न तोड़ पाएंगे सच में ही खिलौना मजबूत सात दिन बाद उनके घर गया पूछा तो पत्नी कहने लगी बड़ी मुसीबत हो गई मैंने पूछा क्या उसने वो खिलौना तोड़ दिया पत्नी ने कहा नहीं वो खिलौना तो नहीं तोड़ पाया लेकिन उस खिलौने से उसने सारे खिलौने तोड़ डाले

घर के सब दर्पण तोड़ डाले और अब आत्मरक्षा के लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा वो खिलौने का अस्त्र की तरह उपयोग कर रहा है तुम वैसे ही विकसित दशा में हो मंत्र से विक्सित टूट भी सकती है बढ़ भी सकती है। वैसे ही तुम बोझ से भरे हो और नया मंत्र और एक बोझ ले आयक इसलिए एक अनहोनी घटना रोज घटती है

जिनको तुम साधारणता धार्मिक आदमी कहते हो वो साधारण सांसारिक आदमी से ज्यादा परेशान हो जाते क्योंकि उसको संसारी को संसार की परेशानी उनको संसार की तो बनी ही रहती धर्म की ओर जुड़ जाती वो प्लस उससे कुछ घटता नहीं बढ़ता है मन पुराने सब धंधे तो जारी रखता है एक नया धंधा और पकड़ लिया व्यस्तता और बढ़ गई

तो मंत्र के साथ अत्यंत धैर्य चाहिए अन्यथा उस झंझट में मत पड़ना जिससे दवा को मात्रा में लेना होता है यह मत सोचना कि पूरी बोतल इकट्ठी पी गए तो बीमारी अभी ठीक हो जाए उससे बीमार मर सकता है बीमारी ना मरेगी उसे मात्रा में ही लेना और मंत्र की मात्रा में बड़ी होम्योपैथिक में बड़ी सूक्ष्म तो बहुत धैर्य की

जरूरत है वो पहली जरूरत है फल की बहुत जल्दी आकांक्षा मत करना वो जल्दी आएगा भी नहीं क्योंकि ये परम फल है यह कोई मौसमी फूल नहीं है कि बोया और पंद्रह दिन के भीतर आ गया जन जन्म, जन्म लग जाते और एक कठिन बात जो समझ लेने की वो ये कि जितना धैर्य हो उतने जल्दी फल आ जाएगा और जितना अधेरी हो उतनी ज्यादा देर लग जाएगी

एक आदमी जा रहा था रास्ते से उसका जूता उसे काट रहा था जूता छोटा था वो जूते को गालियां दे रहा था बहुत परेशान था नसरुद्दीन ने उससे पूछा कि मेरे भाई इतना तंग जूता कहाँ से खरीदा वो आदमी वैसे ही चला बुना था वैसे ही क्रोध में था उसने कहा जूता कहाँ से खरीदा इस झाड़ से टोड़ा

सुद्दीन ने कहा मेरे भाई थोड़ी देर रुक जाते तो पैर के नाप का तो हो जाता कच्चा तोड़ लिया मंत्र कभी कच्चा मत तोड़ना नहीं तो बुरे फंस जाओगे जूते को तो कोई फेंक दे मंत्र को फेंकना बहुत मुश्किल है क्योंकि जूता तो बाहर है मंत्र भीतर होता है और अगर गलती से मंत्र में फंस गए तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है

बहुत से धार्मिक लोग पागल हो जाते उसका कारण है मंत्र में फंस गए कुछ जल्दी कर ली तोड़ने की फल पक नहीं पाया था कच्चा ले गए तो फल बहुत मीठा हो जाता कच्चा बहुत तिक्त होगा बहुत कड़वा होगा जहरीला होगा पहली पर्थ है शरीर तो मंत्र का पहला प्रयोग शरीर से शुरू करना जरूरी है

क्योंकि वही तुम हो वहीं से इलाज शुरू होगा अगर तुमने वो परक छोड़ के मंत्र का इलाज शुरू किया तो बीमारी तुम्हारे रह जाएगी मिटेगी नहीं। कल नहीं परसों कच्चा फल हाथ आएगा ध्यान रखना यात्रा वहीं से शुरू की जा सकती है जहां तुम खड़े हो कहीं और से यात्रा की वो सपना तुम अभी शरीर हो

तो अभी मंत्र को शरीर से ही शुरू करना होगा विधि को समझ लो पहले दस मिनट शांत बैठ जाना शांत बैठने के पहले क्योंकि शांत बैठना आसान नहीं पांच मिनट नाचना उछलना कूदना

और दिल खोल के उछलना कूदना नाचना ताकि शरीर के भीतर रग रग रेसे रेसे में जो रेस्टलेसनेस वो जो बेचैनी है वो निकल जाए तभी तुम दस मिनट शांति से बैठ पाओगे शांति से बैठने के लिए ये जरूरी रेचन दस पाँच मिनट जितना तुम्हें ठीक लगे जितनी तुम्हारी बेचैनी हो उस हिसाब से तुम नाचना कूदना डोलना शरीर को सब तरफ से हिलाना

ताकि 10 मिनट शरीर हिलने की आकांक्षा ना करे उसकी हिलने की तृप्ति कर देना 10 मिनट शरीर को हिलाना डुलाना नाचना कूदना, दौड़ना फिर बैठ जाना और फिर बैठ जाना बिल्कुल 10 मिनट अब शरीर ना हिले आंख आधी खुली रखना और उचित होगा कि प्रयोग खुले में मत करना बंद में करना

छोटा कमरा हो बंद हो और बिल्कुल खाली हो वहाँ कोई भी चीज़ ना हो इसलिए मंदिर मस्जिद या चर्च बहुत अच्छा है जहाँ कुछ भी नहीं कोई सामान नहीं या घर में एक कोना साफ़ कर लेना जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ देवी देवताओं को भी मत रखना वो भी उपतरा हो वहाँ बिल्कुल खाली कर देना बस खालीपन ही एकमात्र परमात्मा है बाक़ी सब चीज़ें मन का ही खेल

अब मन ऐसा पागल है कि अगर लोगों के पूजा ग्रह देखो तो उनका पागलपन पता चल जाए कोई सौ पचास देवी देवताओं को लटकाए हुए जमाने भर के कैलेंडर काट काट के टांग लिए जो भी देवी देवता जहां मिल जाता है रद्दी में अखबार में उसको वो चिपका लेते ये उनकी खोपड़ी का सबूत और इन सबके सामने जल्दी जल्दी सिर झुका के पानी वगैरह छिड़क सब के सबको तृप्त करके वो गए

इनमें से कोई भी एक नहीं तृप्त होता है एक को तृप्त करने से सभी भी तृप्त हो जाएं। सब को तृप्त करने से एक भी तृप्त नहीं होता एक साथे सब सधे और वो एक बाहर नहीं है वो भीतर है। कमरे को बिल्कुल खाली रखना जितना शून्य हो उतना अच्छा क्योंकि इसी शून्य की भीतर तलाश ये कमरा तुम्हारे भीतर सुनने का प्रतीक हो और छोटा हो क्योंकि मंत्र में उसका उपयोग है

और खाली हो उसका भी उपयोग है आंख आधी खुली रखना क्योंकि जब आंख पूरी खुली होती है तो तुम दरवाजे पर खड़े हो अपने मकान के पीठ मकान की तरफ मुंह संसार की तरफ एकदम से पीठ ना मुड़ेगी एकदम से परिवर्तन आसान नहीं तुम सिर्फ आधी आंख खोलना आधा संसार की तरफ बंद और आधा अपनी तरफ खुले

आधी आँख खुले होने का यही अर्थ है कि आधा संसार देख रहे हैं आधा अपने को यहीं से शुरू करना और जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं आधी आंख जब खुली होती है तो तुम एक तंद्रा जैसी स्थिति अनुभव करोगे तो अपनी नाक के शीर्ष भाग को देखते रहना बस उतनी ही आँख खोलनी एकाग्रता नहीं करनी है शांत भाव से नाक का अगला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है नासाग्र दिखाई पड़ रहा है

ओम का पाठ जोर से शुरू करना शरीर से क्योंकि शरीर में तुम हो तो जोर से ओम की ध्वनि करना कि दीवार के कमरों से टकरा के तुम पर गिरने लगे इसलिए खाली जरूरी खाली होगी तो प्रतिध्वनि होगी जितनी प्रतिध्वनि हो उतनी लाभ की इसलिए अगर तुम ईसाइयों का कत्थर डल देखे हो तो वो मंत्र के लिए बनाया गया था

वहां कुछ भी बोलो तो ध्वनि हजार होकर तुम्हारे ऊपर लौट आती हिंदुओं ने मंदिर बनाया था अर्ध व्रत में सिर्फ इसीलिए कि उसकी गुंबज में ध्वनि टकरा के वापस लौट आएगी वृताकार वस्तु से कोई भी ध्वनि बाहर नहीं जा सकती भीतर लौट आती वो मंत्र के लिए तो तुम बैठ जाना जोर से ओंकार ओम ओम

जितने जोर से कर सको क्योंकि शरीर का उपयोग करना है तुम्हारा पूरा शरीर निमज्जित हो जाए ओम में ऐसा लगने लगे कि तुमने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा ओम में लगा दी कुछ बचाया नहीं जैसे इसी पर जीवन मरण टिका है इससे कम मंत्र पूरा नहीं होता ऐसे धीरे धीरे मुर्दे की तरह कहते रहो आधे आधे उससे हलना होगा समग्र भाव से

जैसे कि इसी पर निर्भर है कि अगर तुमने पूरी तरह ओम कहा तो ही तुम बचोगे अन्यथा मर जाओगे दांव पर लगा देना जैसे सिंहनाद होने लगे आधी आंख खुली आधी बंद जोर से ओम का पाठ और ध्यान रखना जैसे कोई पत्थर फेंकता है शांत झील में लहरें उठती हैं चारों तरफ चली जाती ऐसा जब तुम ओम कहोगे

तुमने एक पत्थर फेंका और शांत शून्यता में कमरे की चारों तरफ किरणें फैली ध्वनि गई टकराई वापिस लौटी और तुम इतने जल्दी ओम कहना कि ओवरलैपिंग हो जाए एक मंत्रोच्चार के ऊपर दूसरा मंत्रोच्चार हो जाए ओम ओम ओम दो ओम के बीच जगह मत छोड़ना पसीना पसीना हो जाना सारी ताकत लगा देना

थोड़े ही दिनों में तुम पाओगे कि पूरा कक्ष ओम से भर गया तुम पाओगे कि पूरा कक्ष तुम्हें साथ दे रहा है ध्वनि लौट रही अगर तुम कोई गोल कक्ष खोज पाओ तो ज्यादा आसान होगा अगर गुंबद वाला कक्ष खोज पाओ तो और भी आसान होगा बिल्कुल कुछ भी ना हो ताकि ध्वनि पूरी तरह तुम पर बरसने लगे तुम्हारा शरीर एक स्नान से गुजर जाएगा

और तुम पाओगे कि ऐसी शीतलता जल के स्नान से कभी भी नहीं मिलती अभी वैज्ञानिक इस पर बहुत खोज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वृक्षों को अगर कुछ खास ध्वनि का संगीत सुनाया जाए तो उनमें जल्दी फूल आ जाते हैं जल्दी फल आ जाते हैं वृक्ष जल्दी बढ़ जाते हैं रूस और अमेरिका में दोनों जगह खेतों में संगीत का प्रयोग किया जा रहा है ताकि फसलें जल्दी आ जाए दुगनी आ जाए और परिणाम सफल हुए

रविशंकर के सितार पर एक प्रयोग किया जा रहा था कैनेडा में रविशंकर सितार बजाते और बीज बोए थे एक तरफ दूसरी तरफ थोड़े पास थोड़े दूर कई तरह के बीज बोए थे और बड़ी हैरानी की बात हुई कि जब उनमें से अंकुर आए तो वे सभी अंकुर रविशंकर के सितार की तरफ झुके हुए थे वृक्ष बड़े हुए

लेकिन जैसे तुम अपने कान को बहरा आदमी पास कर देता सुनने के लिए सभी पौधों ने अपने कान सितार पे लगा दिए थे और दुग्नी बढ़ती होती जो पौधा तीन महीने में बढ़ता वो डेढ़ महीने में बढ़ जाता और पौधे परम आनंदित होते पौधा सिर्फ शरीर है अभी उसका सब खोया हुआ है बिल्कुल प्रसुप्त है लेकिन शरीर भी ध्वनि से तरंगित होता है

ंदोलित होता है जब चारों तरफ से ओंकार तुम पे बरसने लगेगा लौटने लगेगा तुम्हारी ध्वनि वर्तुलाकार हो जाएगी तुम पाओगे शरीर का रोआ रोआ प्रसन्न हो रहा है रोए रोए से रोग झर रहा है शांति स्वास्थ्य प्रगाढ़ हो रहा है तुम हैरान होकर पाओगे कि तुम्हारे शरीर की बहुत सी तकलीफें अपने आप खो गई

क्योंकि ये बड़ा गहरा स्नान है और बड़ी गहराई तक इसकी पकड़ और पहुंच शरीर ध्वनि का ही जोड़ है और ओंकार से अद्भुत ध्वनि नहीं ये दस मिनट ओंकार का उच्छार जोर से शरीर के माध्यम से फिर आंख बंद कर लेना

औट बंद कर लेना जीप तालू से लग जाए इस तरह मुंह बंद कर लेना कि बिल्कुल बंद है कोई जगह ना बचे क्योंकि अब जीप का उपयोग नहीं करना औट का उपयोग नहीं करना दूसरा कदम है दस मिनट तक अब ओम का उच्चार करना भीतर मन में अभी तक कक्ष था चारों तरफ अब शरीर है चारों तरफ

अभी तक मकान के भीतर थे तुम अब शरीर मकान है दूसरे दस मिनट में अब तुम अपने भीतर मन में ही गुजाना ओंठ का जीप का कंठ का कोई उपयोग ना करना सिर्फ मन में ओम ओम लेकिन गति वही रखना तीव्रता वही रखना जैसे तुमने कमरे को भर दिया था ओंकार से ऐसे ही अब शरीर को भीतर से भर देना ओंकार से कि शरीर के भीतर ही कंपन होने लगे ओम दोहरने लगे

से लेकर सिर तक और इतनी तेजी से ये ओम करना है जितनी तेजी से तुम कर सको और दो ओम के बीच जरा भी जगह मत छोड़ना क्योंकि मन का एक नियम है कि वो एक साथ दो विचार नहीं कर सकता एक साथ दो विचार असंभव है तो अगर तुमने ओम इतने जोर से गुंजाया कि दो ओम के बीच में जरा सी भी संधि ना बची तो कोई विचार ना आ सकेगा

अगर जरा सी संधि बची तो विचार आ जाएगा उसी संधि में से जगह बना लेगा तो संधि मत छोड़ना संधि शून्य उच्चार इसकी भी फिक्र न करना कि एक ओम पर दूसरा चढ़ा जा रहा है जैसे कभी मालगाड़ी टकरा जाती एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा हो जाता ऐसा तुम ओम को एक दूसरे के ऊपर हो जाने देना जगह बीच में मत छोड़ना और ध्यान रखना शरीर का उपयोग नहीं करना इसमें

आंख इसलिए बंद कर ले। शरीर थिर है मन में ही गूंज करनी शरीर से ही टकराकर गूंज मन पे वापस गिरेगी जैसे कमरे से टकरा के स्वयं पर शरीर पर गिर रही थी उससे शरीर शुद्ध हुआ इस मन शुद्ध होगा और जैसे जैसे गूंज गहन होने लगेगी तुम पाओगे कि मन विसर्जित होने लगा एक गहन शांति।

जैसी तुमने कभी नहीं जानी उसका स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा दस मिनट तक तुम भीतर गुंजार करना और दस मिनट के बाद गर्दन झुका लेना कि तुम्हारी दाढ़ी छाती को छूने लगे दो चार दिन तकलीफ भी मालूम होगी गर्दन में उसकी फिक्र मत करना वो चली जाएगी तीसरे चरण में

दाढ़ी छूने लगे जिससे गर्दन कट गई उसमें कोई जान न रही और अब तुम मन में भी गुंजार मत करना ओम का अब तुम सुनने की कोशिश करना जैसे ओमकार हो ही रहा है तुम सिर्फ सुनने वाले हो करने वाले नहीं क्योंकि मन के बाहर तभी जा सकोगे जब करता छूट जाए अब तुम साक्षी हो जाना अब तुम गर्दन झुकाके ये कोशिश करना कि भीतर

ओंकार चल रहा है मैं उसे सुनूं तो गालिब का बहुत प्रसिद्ध वचन है दिल के आईने में है तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाए देखे वो गर्दन झुकाना जरूरी जैसे ही गर्दन झुकती है दिल का आईना सामने आ जाता और उस परम्परी की तस्वीर वहां है प्रतिबिंब वहां

गर्दन झुकाना तुम्हें नहीं आता तुम तो गर्दन अकड़ा के चलते हो जहां गर्दन झुकाने की बात आई वहीं तुम औरतन जाते हो तुम अगर परमात्मा को खो रहे हो तो सिर्फ एक अकड़ से कि तुम गर्दन झुकाने को राजी नहीं समर्पण की तुम्हारी तैयारी नहीं ये तो प्रतीक है गर्दन को लटका देना जैसे कट गई ताकि तुम झुक सको और जैसे ही गर्दन झुकती भीतर देखना आसान हो जाता

जैसे गर्दन झुकती विचार मुश्किल हो जाते अब तुम सुनने की कोशिश करना अभी तक तुम मंत्र का उच्चार कर रहे थे अब तुम मंत्र के साक्षी बनने की कोशिश करना और तुम चकित होगे कि तुम पाओगे कि भीतर सूक्ष्म उच्चार चल रहा है वो ओम जैसा है ठीक ओम नहीं है क्योंकि भाषा में उसे लाना कठिन ठीक ओम जैसा है

तुम अगर शांति से सुनोगे तो अब वो तुम्हें सुनाई पड़ेगा शरीर से तुम हट गए पहले मंत्र के प्रयोग ने तुम्हें शरीर से काट दिया दूसरे मंत्र के प्रयोग ने तुम्हें मन से काट दिया अब तीसरा मंत्र का प्रयोग साक्षी भाव का है और इसलिए ओंकार से अद्भुत कोई मंत्र नहीं ओम से अद्भुत कोई मंत्र नहीं राम कृष्ण महावीर बुद्ध प्यारे

लेकिन मन के बाहर ना ले जा सकेंगे क्योंकि उनकी प्रतिमा उनका रूप है ओम अरूप है और बुद्ध कृष्ण जीसस उनके साथ तुम्हारा लगाव है भाव प्रेम आसक्ति मोह वो मन के बाहर ना ले जाने देव ओम बिल्कुल अर्थहीन ओम बड़ा अनूठा है इसमें कोई अर्थ नहीं ना इसका कोई रूप

ना इसकी कोई प्रतिमा है ना इसकी कोई आकृति ये वर्णमाला का हिस्सा भी नहीं और ये निकटतम है उस ध्वनि के जो भीतर सतत चल रही है जो तुम्हारे जीवन का स्वभाव है जैसे कि झरने कलकल का नाद करते हैं उन्हें करना नहीं पड़ता उनके बहने से ही कलकल -कल नाद होता रहता है

जैसे हवा गुजरती वृक्षों से तो एक सरसराहट की आवाज होती वो उसे करनी नहीं पड़ती उसके गुजरने से और तो वृक्षों की टकराहट से हो जाती ऐसे ही तुम्हारा होना ही इस ढंग का है कि उसमें ओम गूंज रहा है वो तुम्हारे होने की ध्वनि है द साउंड ऑफ योर बींग इसलिए ओम किसी धर्म की बपौती नहीं वो न हिंदुओं का है न जैनों का न बौद्धों का न मुसलमानों का नईसाइयों का

ओम अकेला मंत्र है जो गैर सांप्रदायिक है बाकी सब मंत्र सांप्रदायिक है ये तुम चकित होगे कि जैन भी ओम का उपयोग करते हैं बौद्ध भी ओम का उपयोग करते हैं, ईसाई भी उपयोग करते हैं मुसलमान भी थोड़ा फर्क है वो ओम की जगह अमीन का उपयोग करते हैं वो ओम का ही रूपांतरण ओम का ही भ्रष्ट रूप इस मुल्क से उन तक खबर पहुंचते पहुंचते ओम अमीन हो गए

क्योंकि ये इसका संबंध सोच विचार से नहीं है ये तो जो लोग भी निच में डूब गए उन्हें सुनाई पड़ा है तो दो चरण तो तुम मंत्र करोगे तीसरे चरण में तुम मंत्र को सुनोगे श्रावक बनोगे साक्षी बनोगे दो तक करता रहोगे क्योंकि शरीर और मन कर्तव का हिस्सा है और तीसरा चरण साक्षी भाव का है तो तीसरे चरण में तुम सिर्फ सुनना

शरीर कटा मन कटा तब तुम बच गए प्याज के छिलके अलग हुए अब सिर्फ शुद्ध अस्तित्व बचा वही सेवत्व है और एक बार इसका स्वाद आ जाए तो फिर तुम जल्दी जल्दी जाने लगोगे फिर स्वाद ही खींचने लगेगा फिर स्वाद एक मैग्नेट बन जाता है और जिसमें हमें स्वाद आता है उस तरफ हम सहज ही चले जाते

कठिनाई तो वहीं होती जहां हमें स्वाद नहीं आता तुम ध्यान लगाते हो नहीं लगता क्योंकि तुम्हें स्वाद नहीं आया अभी पहला स्वाद आ जाए उसके बाद कोई अड़चन न होगी फिर तो मन वहां वहां अपने आप पहुंच जाता है जरा समय मिला आंख बंद की कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार जब बाजार में दुकान में कहीं मौका मिला जब जरा गर्दन झुकाई देख

वो स्वाद एक दफा आ जाए वही पहला कदम कठिन है पहला कदम आधी मंजिल के बराबर है एक दफा स्वाद आ जाए फिर तो मन भौरे की तरह है। वही वही जाता है जहां रस है। मन की सहज वृत्ति है वही वही जाने की जहां रस तुम्हें रस नहीं आया अभी इसलिए तुम थोक पीट करते हो बहुत कि मन को धक्का दो कि ध्यान लगाओ ईश्वर का स्मरण करो और वो कहता चलो बाजार क्यों समय खराब कर रहे

इतनी देर में कुछ कमा लेते और फिर ये बाद में कर लेना जल्दी भी क्या है जब समय हो तब कर लेना अभी दुकान का समय है दफ्तर का समय मन तुम्हें वहां ले जाता है जहां उसने रस पाया है उसका भी कोई कसूर नहीं एक बार तुम्हें रस आ जाए भीतर का तुम पाओगे मुश्किल हो जाता है बाहर आना

अभी भीतर जाना मुश्किल तब बाहर आना मुश्किल हो जाता सारी पुत्र बुद्ध का शिष्य वो इस परम मंत्र की अवस्था को उपलब्ध हुआ उसने भीतर का महामंत्र सुन लिया जिस दिन उसने भीतर का महामंत्र सुना बुद्ध ने कहा आप तू जाओ लोगों को शिक्षा दे उसने कहा आप मेरा जाने का कहीं मन नहीं होता बुद्ध ने कहा इसीलिए बेचता

क्योंकि पहले तो बाहर पकड़ा हुआ था वो भी बंधन था अब कहीं तो भीतर न पकड़ जाए वो भी बंधन जैसे बाहर से भीतर आने में कठिनाई थी अब बाहर जाने में कठिनाई परम सिद्ध तो वही है जिसकी कठिनाई खो गई वो बाहर भीतर ऐसे आता जैसे हवा का झोंका आता जाता न बाहर आने में कोई अड़चन है न भीतर जाने में कोई अड़चन बाहर बाहर नहीं है अब भीतर भीतर नहीं है दोनों एक हो गए

तुम अपने घर के बाहर जैसी सरलता से आ जाते हो जैसी सरलता से भीतर चले जाते हो ऐसे ही ये जीवन तुम्हारा घर है इसके बाहर और भीतर आने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए तो कुछ है जो आसक्त है संसार से फिर कुछ है जो आसक्त हो जाते हैं आत्मा से दोनों आसक्त हैं दोनों बंधन में परम मोक्ष फलित नहीं हुआ ज्ञानी वही है

जिसका आप कोई बंधन नहीं ना बाहर न भीतर जिसका प्रवाह सहज मंत्र की यह प्रक्रिया तीसरा चरण जितनी देर तुम रह सको संभालना पहला चरण शांत बैठना शांत के पहले भूमि का दस मिनट उछलकूंट शरीर के सब

बेचैनी को बाहर फेंक देना क्योंकि शरीर में बेचैनी भरी रहती है जब मैं ये कहता हूं तो ये एक वैज्ञानिक बात आपसे कह रहा हूं शरीर में बेचैनी भरी रहती है। जैसे तुम किसी को चांटा मारना चाहते हो जब तुम चांटा मारना चाहते हो तो तुम्हारी शरीर ऊर्जा हाथ में आ जाती है। इसलिए कमजोर आदमी जब चांटा मारता है तो बहुत जोर से मारता तुम आशा नहीं कर सकते थे कि यह आदमी इतने जोर का चांटा मारे

साधारण हाथ नहीं रहा ऊर्जा हाथ में आ गई लेकिन चांटा तुम नहीं मार पाते हजार कारण हो सकते हैं जिंदगी जटिल है जिसको तुम चांटा मानने जा रहे हो उससे कुछ स्वार्थ है वो पूरा करना जरूरी तुम चांटे को रोक लेते हो ऊर्जा के वापस लौटने का कोई उपाय नहीं ये वैज्ञानिक शोध है अत्यंत आधुनिक

शरीर से बाहर तो ऊर्जा के जाने का मार्ग है बाहर गई ऊर्जा को भीतर लाने का कोई मार्ग नहीं तो जो ऊर्जा हाथ में आ गई अब वो हाथ में रुकेगी अगर तुमने चांटा नहीं मारा चांटा किसको मारा इससे फर्क नहीं पड़ता तुम हवा में ही चांटा मार दो तो भी ऊर्जा का निष्कासन हो जाएगा लेकिन ऊर्जा को भीतर लाने वाले स्नायु शरीर में नहीं है वो वही अटकी रहेगी

और इस तरह तुमने बहुत सी ऊर्जा तुम 24 घंटे में शरीर के अलग अलग हिस्सों में अटका लेते हो फिर तुम ध्यान को बैठे वो सब अटकी ऊर्जा बाधा डालेगी इसलिए तुम कहते हो पैर में दर्द हो रहा कहीं चींटी चढ़ रही कहीं ये कमर में कुछ मालूम होता कहीं गर्दन में खुजलाहट आती ये सब काल्पनिक नहीं है ये तुम कल्पना नहीं कर रहे हो ये हो रहा है क्योंकि कभी तुम खाली बैठे नहीं कुछ ना कुछ में लगे रहे ऊर्जा संलग्न थी अब तुम खाली बैठे

तो जहां जहां ऊर्जा अटकी है वहां वहां बेचैनी, रेस्टलेसनेस पैदा होगी एक छोटे बच्चे को देखो उसको कह दोगे बैठो शांत तो वो आंख बंद करके बैठ जाएगा लेकिन देखो कितनी मुसीबत उठा रहा है सिर्फ खाली बैठने में हाथ को दबाएगा पैर को दबाएगा आंख बंद करेगा मुंह रोकेगा क्योंकि तो सब तरफ ऊर्जा का प्रवाह है पैर भागना चाहते हाथ फैलना चाहते हैं आंखें देखना चाहती कान सुनना चाहती

उनकी पुरानी आदत वो ऊर्जा का पुराना प्रवाह का ढंग इसलिए मैं सदा जोर देता हूं कि प्रत्येक ध्यान के पहले रेचन जरूरी है। रेचन तुम्हें सहयोगी होगा दस मिनट दौड़ लो कूद लो उछलो सारी ऊर्जा जो जम गई है उसे फेंक दो फिर बैठ जाओ जैसे तूफान के बाद शांति आ जाती ऐसे रेचन के बाद शरीर हल्का हो जाता है उसकी बेचनीक हो जाती पर वो भूमिका है वो कोई चरण नहीं

वो मकान के बाहर किसी लिये मकान के भीतर असली यात्रा तो शुरू होती दस मिनट ओंकार की ध्वनि शरीर से दस मिनट ओंकार की ध्वनि मन से दस मिनट ओंकार की ध्वनि तुम्हें नहीं करनी वो अस्तित्व में हो ही रही है तुम्हें सिर्फ सुननी इसलिए मैं कहता हूं राम कृष्ण बुद्ध उतने ठीक नहीं होंगे दूसरे चरण तक तो ले जाएंगे तीसरे चरण तक नहीं ले जाएंगे

क्योंकि तीसरे चरण में जो ध्वनि हो रही है वो ओम की है। लेकिन कभी कभी राम से भी कोई तीसरे चरण में पहुंच जाता है वो वैसा ही जैसा कभी तुम ट्रेन में चलते हो रेलगाड़ी आवाज करती छक -छक, छक छक उसमें तुम कोई भी चीज सोचना चाहो तो सोच सकते हो तुम अगर सोचना चाहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह धीरे धीरे तुमको लगने लगी हुआ वो छक छक नहीं है अल्लाह अल्लाह अल्लाह हो राम राम राम तो राम राम हो रहा है

लेकिन वो सिर्फ छक छक छक छक, छक रहा है ओम शुद्ध ध्वनि अगर तुम राम को ही पकड़ के चलोगे तो तुम्हें राम भी सुनाई पड़ने लगेगा वहां लेकिन वो आरोपण है और आरोपण का अर्थ है मन थोड़ा जिंदा है हम वही जानना चाहते हैं जो है हम वही देखना चाहते हैं जो है हम मन को उसके पर थोपना नहीं चाहते रंग नहीं देना चाहते

इसलिए मंत्र महामंत्र तो ओंकार है बाकी सब मंत्र छोटे छोटे दूसरे तक ले जा सकते हैं तीसरे में बाधा डालेंगे कोई जरूरत नहीं तुम ओम का प्रयोग करना और इस भांति जैसा मैंने कहा तीन महीने तुम चिंता मत करना कि क्या परिणाम आ रहे तुम परिणाम की विचार ही मत करना तुम सिर्फ किए जाना

तुम सोचना ही मत कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी तक हुआ कि नहीं तुम तीन महीने तक सोचना ही मत तुम एक तारीख तय कर लेना कि तीन महीने फला तारीख को लौट के सोचेंगे कुछ हुआ कि नहीं तब तक नहीं सोचेंगे फल अगर तुमने इतना साहस रखा और ये साहस वैसा ही है जैसा छोटे बच्चे कभी कभी आम की गोई बो

आधा घड़ी बाद जाके फिर निकाल के देखते हैं कभी तक अंकुर आया कि नहीं फिर गड़ा आते हैं उदासी में कभी तक कुछ नहीं हुआ फिर घड़ी भर बाद पहुंच जाते हैं फिर उखाड़ के देख लेते हैं ये अंकुर कभी आएगा ही नहीं क्योंकि अंकुर आने के लिए जरूरी है एक समय की सीमा कि गोई अंधकार में दबी रहे पृथ्वी में गड़ी रहे तुम्हारा ध्यान भी फल नहीं ला पाता तुम बार बार गोई को उखाड़ देखते हो कुछ हुआ कि नहीं

वो हृदय में पहुंच ही नहीं पाता उसके पहले तुम निकाल के देख लेते जीसस ने कहा है तुम्हारा दायां हाथ क्या करता है तुम्हारे बाया हाथ को पता ना चले मंत्र को ऐसा गला दो भीतर, उसको उघाड़ उघाड़ के मत देखो वो बीज है इसलिए मंत्र को हमने बीज कहा है बीज का अर्थ है उसको उघाड़ उघाड़ के मत देखना उसका समय है वो अपने समय से ही फूटेगा तुम्हारी जल्दबाजी से नहीं

तुम्हारी जल्दबाजी से उल्टा ही परिणाम होगा कि शायद वो कभी न फूटे इस महामंत्र को इस समाधि शिविर से अपने साथ ले जाएं और प्रयोग करें तीन महीने धैर्य से किया बड़े मीठे रस से भर जाएंगे जिसको कबीर ने गूंगे का गुड़ कहा है।

एक बार वो गुड़ स्वाद में आ जाए फिर कोई कठिनाई नहीं फिर तुम जहां हो ठीक हो तुम जो कर रहे हो ठीक हो फिर संसार स्वप्नवत हो जाता है जीवन एक अभिनय से ज्यादा नहीं रह जाता तुम साक्षी हो जाते तुम्हारा साक्षित्व ही श्रीवत्व है